श्रुति सरस साररस जत्रे दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद भवजिमथन मंदिर परम मंदर मन य <coughs> नम कमलना वहा नमः कमलमा कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रहिणोति तस्म देव बुद्धि प्रकाश मुमुक्षुर वही शरण प्रपद्य वृंदारक बृंद ब्रिंद वंद्य गोविंद पादार बिंद मकर मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरे नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही स्वाभाविक रूप से आस्तिक है अनंत को कल्प तक अनंत प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई भी प्राणी एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता आप लोग कहेंगे ये तो बड़ी विचित्र बात आप बोल रहे हैं हमारे मोहल्ले में ही दसियों नास्तिक है जो रामकृष्ण को गाली देते हैं भगवान को नहीं मानते वेद को नहीं मानते शास्त्र को नहीं मानते पुराण को नहीं मानते चार बाकवादी है जीवेत सुखम जीवेत पीबेत भस्मीभूतरागमन कुता चार बाग सिद्धांत आप लोग जानते हैं ना जब तक जिए सुख से जिए कर्जा करके घी पिए मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना इस सिद्धांत के मानने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं हमारे संसार में और आप कहते हैं कि कोई नास्तिक है क्या वो भी नहीं सकता नास्तिक किसे कहते हैं जो भगवान को न माने वेद को न माने शास्त्र को न माने पुराण को न माने परलोक न माने उसी को नास्तिक कहते हैं और आस्तिक किसे कहते हैं जो भगवान को माने वेद को माने शास्त्र वेद माने परलोक माने आत्मा को माने और मोटी अकल में यो समझिए कि दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं कठोपनिषद में बड़ा सुंदर चित्रण है अन्य श्रेय दुतव प्रेयस्तो श्रेय आददानस साधु भवती अर्थात या ऊ प्रोणीते कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि दो सिद्धांत होते हैं हो सकते हैं एक का नाम श्रेय एक का नाम प्रिय लोग मुझसे पूछते हैं आप किस संप्रदाय के हैं ये संप्रदाय क्या बलाय है जी अरे मतलब शंकराचार्य के हैं कि बल्लभाचार्य के हैं कि निबारकाचार्य के हैं कि रामानुजाचार्य के हैं कि माध्वाचार्य के हैं और भी बहुत सी हैं संप्रदाय हमारे देश में और रोज बनती भी जा रही है नई नई बड़े भोले हैं ये लोग इनसे पूछो कि तुम जिसकी संप्रदाय बता रहे हो क्यों बता रहे हो शंकराचार्य सबसे पहले हुए हमारे कल में ढाई हजार वर्ष पहले उसके बाद बाकी सब संप्रदायों के आचार्य हुए शंकराचार्य का तुम संप्रदाय क्यों मानते हो शंकराचार्य भी किसी के शिष्ट थे क्या हा गोविंदाचार्य के शिष्ट थे तो गोविंदाचार्य की संप्रदाय क्यों नहीं कहते और गोविंदा चार्ज भी किसी के शिष्य थे हाँ गौरपादाचार्य के और गौरपादाचार्य सुखदेव परमहंस के और सुखदेव परमहंस वेद व्यास के वेद व्यास नारद जी के नारद जी ब्रह्मा के ब्रह्मा श्री कृष्ण के श्री कृष्ण वो किसी के ने तो फिर श्री कृष्ण के संप्रदाय क्यों नहीं बोलते अरे जीव के अतिरिक्त तो दो तत्व बचे गधे की अकल से समझो गधे की अकल से एक भगवान एक माया इसी को कठोपनिषद कह रहा है जो भगवान की ओर चले वो श्रेय और जो माया की ओर चले वो प्रेय तीसरी कोई साइड ना थी ना है ना होगी बस दो ही संप्रदाय है या तो आप भगवान की ओर चले या तो फिर माया की ओर चलिए बस अगर आप कहें हम दोनों ओर नहीं चलेंगे इंपॉसिबल आपको चलना है प्रत्येक क्षण नहीं कष्ट क्षण एक क्षण को भी आप चुप नहीं बैठ सकते इसलिए ये संप्रदायों का नाटक कम से कम कृपालु की बुद्धि से परे है और लड़ते हैं लोग आपस में हमारे आचार्य ने ये कहा है वो कहता है हमारे आचार्य ने ये कहा है यही सही है अरे हमारे सबसे बड़े आचार्य तो ब्रह्मा हैं और अगर और नीचे भी मानो तो उसके बाद ब्रह्मा के पुत्र को ले लो मनु है शनकाधिक है नारदादिक है ये तुम अभी दो ढाई हजार वर्ष के लोगों को आचार्य मानते हो ये क्या मतलब है इसका फिर तो आप तुम अपने जो तुम्हारे अभी वर्तमान गुरु हो कह दो उनकी भी एक संप्रदाय है। फिर तो वो लाखों करोड़ो संप्रदाय हो जाएंगी इसलिए बस दो संप्रदाय हैं एक भगवान की एक माया की भगवान की ओर चलने वाले का नाम श्रेय मार्ग संसार की ओर चलने वाले का नाम प्रेय और चलेगा कोई क्यों इसलिए कि प्रत्येक जीव आस्तिक है हैं? फिर वही बात आस्तिक है आस्तिक है हाँ जी वाल्मीकि ने कहा है लोके नहीं सब विद्य तो यो न राम मनुव्रत संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त ना हो अनुव्रत जड़ वस्तु की बात नहीं हो रही है जीव जड़ वस्तु भक्त तो थोड़े होती है तो चेतन की बात हो रही जीव कैसे सिद्ध करेंगे आप आपके सब आस्तिक है? जो भगवान या वेद को नहीं मानता ठीक है नहीं मानता मान लिया मैंने वो क्या मानता है ये बताइए क्या मानता है वो केवल सीधी सीधी बात मानता है हमको आनंद मिले सुख मिले चैन मिले टेंशन ना हो दुख ना हो डिप्रेशन ना हो हैपीनेस मिले पीस मिले आराम से चैन से ये आनंद चैन पीस हैप्पीनेस इत्यादि जो शब्द बोल रहे हो जानते हो ये किसके पर्याय वेदों से इन शब्दों को चुराया है हम लोगों ने आनंद सुख प्रेम ये सब शास्त्र वेद के नाम है ये भगवान के लिए प्रयोग होते हैं हम लोगों ने अपने संसार में इसको धर दिया जैसे अपने बेटे का नाम रख देते हैं विश्वभर लोग कहावत कहते हैं कि मांगने को भीख और नाम लक्ष्मी कोई भिखारिन थी उसका नाम था लक्ष्मी भीख मानती भी नहीं है सूरदास है और नाम है इस संसार में होता है ना ऐसे ही हम लोग झूठ मूठ को वो शास्त्र वेद के शब्दों को अपने संसार में यूज करते हैं हम बेडी से प्रेम करते हैं प्रेम प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं जानते प्रेम क्या करोगे तू मम्मी से प्रेम करते हैं अभी अभी प्रेम किया दो मिनट में चप्पल लेके खड़े हो गए वाह प्रेम ओ गाली गलाओ जू गई ओ गोली चल गई और मर्डर हो गया ये प्रेम है ऐसे ही आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग प्यास लगी है पानी पिया आनंद आ गया रसगुल्ला खाया आनंद आ गया, गया। मां बाप बेटा स्त्री पति को चिपकाया आनंद आ गया मजा आ गया और फिर चला गया दुख आ गया क्या जोकरी है? ये ऐसे है तो आनंद शब्द प्रेम शब्द सुख शब्द ये सब वेद के हैं ये भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं यो वही भूमा तत् सुखम सुख माने भूमा भगवान आनंदो ब्रह्मित बजानाथतरियो पनिषद तीन भगवान का दूसरा नाम है आनंद सुख शांति वही आप लोग चाहते हैं फिर भगवान का नाम लिया आपने हम भगवान को नहीं चाहते आनंद चाहते हैं अरे भाई तो तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि हम बाप के भक्त हैं मां के पति के भक्त नहीं हैं अरे भगवान और आनंद पर्याय वाची शब्द है तुम आनंद क्यों चाहते हो तुमको पता है नहीं ये तो पता नहीं है बस हम चाहते हैं आ, पहले ये पता तो लगाओ कि सभी आनंद क्यों चाहते हैं चीटी भी ब्रह्मा भी सब नास्तिक भी कहने वाला अपने को वो भी आनंद चाहता है आस्तिक भी आनंद सब आनंद भौतिकवादी अध्यात्मवादी कोई वाद वादी हो सब आनंद ही क्यों चाहते हैं इसलिए कि तुम महाआनंद असली आनंद आनंद सिंधु जिसे कहते हैं भगवान उसके अंश हो अंश हो शक्ति हो इसलिए तुमको आनंद चाहना पड़ेगा आग की चिनगारी आग है वो जलाने का काम करेगी अरे छोटी सी चिनगाड़ी जब बढ़ जाती है तो बड़े बड़े मोहल्लों को साफ कर देती है अभी जरा सी चिनगाड़ी लगी थी कोलकाता में सात दिन तक पचासों फायर ब्रिगेड वाले नहीं बुझा पाए वो चिनगारी थी शुरू में तो आनंद सिंधु के हम अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं तो आनंद चाहते हैं और प्रतिक्षण चाहते हैं और प्रतिक्षण उसके पाने का प्रयत्न करते हैं इसलिए आनंद के भक्त है न हाँ, आनंद के भक्त तो है ये तो सही है और प्रतिक्षण है आनंद मिला है नहीं मिला है का प्रश्न अलग है आनंद के अनुयायी है आनंद के भक्त है आनंद की रिसर्च कर रहे हैं हमारा एम आनंद है हा तो फिर हम आस्तिक है हम भगवान को तो मान रहे हैं क्योंकि भगवान ही तो आनंद वेद में यही तो लिखा है रसक ब्रह्म हेवा यम लभ्वानंदी भवती वो भगवान रस है उसको प्राप्त करके ही ये आनंद युक्त होगा देखिए इस मंत्र की एक बात आप लोग नोट कर लीजिए इस मंत्र में कहा गया है आनंदी भवति आनंदो भवति नहीं कहा गया आनंद को पाके आनंद बन जाता हूं ऐसा नहीं आनंद को पाके आनंद युक्त हो जाता हूं जैसे धनी माने धन वाला धन वाला उसको धनी कहते हैं गुणी गुणवाला लोभी लोभ वाला क्रोधी क्रोध वाला ऐसे ही आनंद वाला हो जाता हूं शंकराचार्य आज के जो सिद्धांत है कि वो आनंद हो जाता है ब्रह्म हो जाता है भगवान हो जाता है ऐसा नहीं वेद कह रहा है तैचर्य उपनिषद दो सात तो इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव नेचुरल आस्तिक है रहेगा किंतु आनंद नहीं प्राप्त कर सका यह बात पृथक है इसके लिए कठोपनिषद कहता है कि उस आनंद को पाने के दो मार्ग हैं। एक श्रेय मार्ग माने भगवान को पा करके आनंद मिलेगा और एक प्रेय मार्ग संसार से आनंद मिलेगा ये दो सिद्धांत है तीसरा सिद्धांत हो ही नहीं सकता तीसरा तत्व है ही नहीं सिद्धांत कैसे बनेगा अब इसी में पार्ट हो बना बना के हजारों बना लो जैसे हमारे दैवीय गुण है सत्य दया आदि उसमें से एक पकड़ लिया किसी ने सत्यवादी और उसने कहा हमारी संप्रदाय का नाम सत्य एक ने पकड़ लिया परोपकार एक ने पकड़ लिया दया तो तो सब एक ही बात है उसमें भेद नहीं है नाम अलग अलग रख लिया ये तो हमारी अल्पज्ञता का सूचक है अरे श्री कृष्ण में ही एक भगवान श्री कृष्ण में हम आपको बताएं एक श्री कृष्ण बैकुंठ में है हा एक श्री कृष्ण द्वारिका में है हा एक श्री कृष्ण मथुरा में है हा एक श्री कृष्ण वृंदावन में है हा एक श्री कृष्ण कुंज में है हा एक श्री कृष्ण निकुंज में है हा एक श्री कृष्ण निभृत निकुंज में है हाँ। हैं श्री कृष्ण तो एक ही है अरे आप क्या समझे इस बारीकी को तुम कौन कृष्ण के उपासक हो द्वारिका के हम तो वृंदावन हैं हेलो लड़ गए रामकृष्ण और लड़ गए शिव राम कृष्ण और लड़ गए कितने भोले हैं लोग अरे ये विश्व ही भगवान है यत्र जे नो यस्यथा यदा स्यादिदं परम् क्षा नात बिजस्वी पूर्वापरम बहिश्चात यो जगच्चा दर्वेद वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदूरलभा क्यों लड़ते हो तो विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है लेकिन अनजान है मैंने बार बार आपको बताया है कि हमने पहली भूल की अपने को शरीर मान लिया बस प्रेम मार्ग में चल पड़े अगर अपने को शरीर न मानते आत्मा मानते तो श्रेय मार्ग में चलते तो इस प्रकार आपको श्रेय मार्ग में ही आनंद है ये बताते हुए मैंने ब्रह्म जीव माया तत्व का विस्तार पूर्वक निरूपण किया और ब्रह्म के विषय में लंबी चौड़ी बात आप भूल भी जाए तो एक बात याद रखें भगवान की परिभाषा क्या है एक परिभाषा याद कर लीजिए बस कौन तो परिभा है? वाय तस्माद आत्मन आकाशात्भूता आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नेरा पहा पृथ्वी पृथ्वी औषधया औषधि इत्यादि तैतरी उपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग भगवान ने संसार बनाया प्रकट किया भी ध्यान रखिए भगवान ने बनाया नहीं कुछ फिर सूजा चंद्र मसौधाता यथा पूर्व मकल पय प्रलय के समय जैसा संसार था वैसा ही प्रकट कर दिया आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा टेस्ट मैच जो होता है क्रिकेट में पांच दिन का तो एक दिन खेल होते होते शाम को चार बजे जब समाप्त हो गया तो जिसने जितना रन बनाया था जो आउट हो गया था ठीक इसी पोजीशन में दूसरे दिन दस बजे वो खड़ा हो जाएगा जिसका जितना रन बना था वो मान लिया जाएगा जो आउट हो गया था वो बाहर बैठेगा ऐसा होता है ना? बस ऐसे ही होता है सृष्टि में जब प्रलय हो जाता है तो सब बात पेंडिंग में जब सृष्टि होती है तो उसी कर्म के हिसाब से फिर अलग अलग प्रकार के शरीरधारी प्रकट किए जाते हैं इसीलिए तो विषमता होती है एक मनुष्य बनाया गया एक गधा एक कुत्ता एक मच्छर ये अलग अलग तरह से क्यों बनाया भगवान ने ए भगवान ने नहीं बनाया ये सृष्टि के पूर्व जैसी स्थिति थी वैसे ही प्रकट की प्रकट यथापूर्व कल्पय वेद कह रहा है सर्जेदम सपूर्वत भागवत पूर्व की तरह दो नौ अड़तीस अब भगवान ने प्रकट किया ये सही है और किसी ने नहीं किया ये काम भगवान ही करते हैं क्योंकि उन्हीं के अंदर सब समाए हुए थे प्रलय में वहीं पर समा गए थे फिर उन्होंने प्रकट कर दिया दया आ गई कि ये बिचारे मेरे अंदर पड़े हैं पेंडिंग में कुछ नहीं कर सकते ऐसी पोजीशन में मूर्छित इनके शरीर भी नहीं मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं स्थल शरीर भी नहीं सूक्ष्म शरीर भी नहीं अब इनको प्रकट कर दे और वेद को प्रकट कर दे और वेद के बताने वालों को प्रकट कर दे तो ये वेद के ज्ञान को मानकर और मुझको प्राप्त कर ले आनंदमय हो जाए इसलिए सृष्टि करता भगवान बस एक परिभाषा और कोई महापुरुष सृष्टि नहीं कर सकता माया बद्ध बिचारा क्या करेगा <laughs> फिर वेद कहता है सो काम बहुस्याम श्याम प्रजा ये ये सा तपस्तवाइगर्पमसद्वा तदु्रविशत तदनुप्रवेश सच्च त्यच्चाभव निरुक्त चाक्क्तच निलयन च निलन च विज्ञान चाजानं सत्यंचा नृत्य सृष्टि सत्य है मिथ्या नहीं है अनित्य है लेकिन सत्य है अनित्य है नश्वर है एक दिन प्रलय हो जाएगा लेकिन है सत्य सत्य से निकली है सत्य है अरे जीव सत्य ही है और भगवान इसमें व्याप्त है वो सत्य ही है माया तत्व सत्य ही है, है। दूसरी बल्ली का छठवां अनुभाग एक दिन मैंने आपको बताया था आप भूले ना होंगे वरुण के लड़के भृगु अपने पिता से पूछने गए थे ब्रह्म की परिभाषा क्या है तो उन्होंने बताया था य तो वायु मानी भूता जन जाता जीवंतीसंति तद ब्रह्म तीसरी बल्ली का पहला अनुवाद तैत्तरीपनिषद जिससे संसार प्रकट होता है जिससे संसार की रक्षा होती है जिसमें संसार का लय होता है जो संसार का पालक है जो प्रत्येक जीव का पिता है भरता है रक्षक है अंशी है स्वामी है वो भगवान है आनंदादेव कल विमान भूतान जानते तीसरी बल्ली का छठवा अनुवाग तलानित शांत उपासित तो छानदोग्योपनिषद तीसरे प्रपाठक के चौदाहवे अध्याय का पहला मंत्र मंत्री छत छोग्योपनिषद छठवे प्रपाठक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र सत आई तरह उपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र चक्रे प्रश्नोपनिषद छठवें प्रश्न का तीसरा मंत्र सा आई छत गृहदारण्य को पेले अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का पांचवा मंत्र ऐसा सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जिससे संसार प्रकट हुआ उस उसा जगत पिता जगतपति जगदीश्वर जगदीश को भगवान कहते हैं ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं वेदांत में भी सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई तो पूछा शिष्य ने गुरुजी ब्रह्म की परिभाषा क्या है तो वेदव्यास बे, ने उत्तर दिया जन्मा से जता एक एक दो जिससे संसार प्रकट हो शंकराचार्य ने भी इस ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यत सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारण भवत ब्रह्मकर भाग्य है जिस पर्सनालिटी से संसार प्रकट हो उसकी रक्षा हो उसमें लय हो उसको ब्रह्म कहते हैं भागवत थी का ग्रंथ पहले श्लोक का पहला शब्द जन्मादस्योन्नयाद तरत चार थे एक स्वराट एक, एक जिससे संसार प्रकट जो संसार का प्रकट करने वाला जीवन देने वाला रक्षा करने वाला प्रलय करने वाला है उसका नाम भगवान है और जीव के बारे में डिटेल में आपको बताया गया माया के बारे में बताया गया और बताया गया कि भगवान को जानकर ही कोई आनंद पा सकता है किंतु बताया गया कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है उसे कोई नहीं जान सकता लेकिन फिर वेदों ने बताया शास्त्रों ने बताया कि जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं वो भगवान को जान सकता है प्राप्त कर सकता है लेकिन उसकी कृपा किस पर होगी इसमें कोई शर्त होगी तदर्थ आपको तीन मार्ग बताए गए कर्म ज्ञान भक्ति उनमें कर्म मार्ग पर विचार किया गया और बताया गया कि जितने भी कर्म धर्म हैं पहले तो जानना ही असंभव और अगर कोई जान ले तो इतनी कड़ी कड़ी विधियां हैं कि उनका पालन करना असंभव और अगर कोई पालन कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग है वहां भी माया दुख अशांति काम क्रोध लोभ मोह प्लेट भागवत ने कहा वत प्रमोदते स्वर्गे स्वर्ग यावत पुण्यम समाप्त जब तक तुम्हारे पुण्य है लिमिटेड ग्यारह 10 26 तब तक स्वर्ग में रह लो पैर कुत्ते बिल्ली गधे की जोड़ियों में डाल दिए जाओगे भागवत में इतना एक लाइन में निरूपण किया है वेद व्यास ने आप हम लोगों को आश्चर्य होगा सत्तम राजस्तम इति तेसरा सूरंद्रीनार दो दस इकतालीस भागवत क्या मतलब एक लाइन में सत्व गुण का फल सुर लोक, स्वर्ग रजोगुण का फल ये मनुष्य लोक मृत्यु लोग और तमोगुण का फल नारका सत्वम रजस इति तीसरा सुर मृनारका सब बता दिया एक लाइन में फिर भागवत ने कहा एवं लोकम परम विद्या निर्मितम नश्वरम कर्म निर्मितम ग्यारह तीन बीस कोई भी कर्म करो अच्छे से अच्छा शुभ कर्म फल नश्वर मिलेगा स्वर्ग सत्य प्रलीना स्वर जाति नरलोकम रजोलया तमोलया तु निरयम या में भागवत ग्यारह पच्चीस बाईस सत्व गुण का शुभ कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे रजोगुणी कर्म करोगे मृतलोक में आओगे तमोगुणी करोगे नरक जाओगे और मेरे निमित्त कर्म करोगे भगवान कह रहे हैं तुम तो मेरे लोक में आओगे निर्गुण कर्म है वो आगे बताएंगे वेद कहता है कि कोई भी कर्म तुम करो दो ही तो करोगे अच्छा या बुरा तीसरा भी करेंगे मिक्सचर अरे तो अच्छे बुरे के अंतर्गत ही तो है पुण्य न पुण्यम लोकम ने पापे न पापम उ में मनुष्य लोकम वो तो, तो मिक्सचर का नाम है तीसरा वो कोई भी कर्म करो तो वेद कहता है कर्मणा जंतु संन्यासोपनिषद का अठान बेवा मंत्र उसको बंधन होगा सूत जी ने इतना बढ़िया उपदेश दिया था भागवत में तप्रुता ये वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्द गृहस्थ बान प्रस्थ ये या तपस्या या वेदाध्यन वगैरह, जितने भी कर्म धर्म है इनका फल क्या है या शाह श्रीआम बस दो प्रतिष्ठा होगी और ए, संसार का वैभव मिलेगा मेटीरियल प्रेय माइक स्वर्ग तक बस उसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हो मूर्खो वो तो अनंत बार मिल चुका तुम तो दिव्यानंद चाहते हो अनंत काल के लिए तो वो नहीं मिलेगा तो ये बताया क्यों गया है तमाम सारा कर्म धर्म एक लाख श्लोक है महाभारत में अस्सी हजार वेद की रिचाए कर्म दर्शन पढ़ा अच्छे साल का कोर्स है ये लोक यात्रार्थ में वे धर्म से नियमाकृता ये संसार चलाने के लिए किया गया है कि कुछ लोग वेदाध्यन करें वेद को पढ़ाएं कुछ लोग युद्ध करे शत्रुओं के साथ क्षत्रिय कुछ अपना वैश्य का कर्म करे कुछ शूद्र अपना कर्म करे तो संसार चलेगा ठीक ठीक सब एक काम करेंगे तो संसार कैसे चलेगा तो संसार चलाने के लिए ये सब बनाया गया है धर्म कर्म इससे आनंद मिलने का प्रश्न ही रहे धर्म क्या है वेद अभ्यास कहते हैं मैं बताऊं सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथो क्षेत्र अह कप्रतिहता का प्रतिहता जजात्मा भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठवां श्लोक श्री कृष्ण की भक्ति उस भक्ति में दो शर्त निष्काम हो और निरंतर हो उससे आत्मा को आनंद मिलेगा मन को नहीं मन को आनंद संसार में ही मिल जाता है वो तो आप लोगों को रोज मिलता है मन वाला आनंद नहीं आत्मा वाला आनंद आत्मा का आनंद परमात्मा वाला होता है और मन माया का बना है उसका आनंद माइक वस्तुओं से मिलता है धर्म स्वनिष्ठता पुनसाम विश्व से न कथा सुधिम श्रम एव केवलम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का आठवां श्लोक कोई भी धर्म अगर श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं पैदा करता तो वो धर्म नहीं निरर्थक है गधे का स्नान है उसका कोई फल नहीं स्वनुष्ठ धर्म से हरितोषणम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का तेरहवा श्लोक बासुदेव परो धर्म पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का उन्तीसवा श्लोक अर्थात धर्म वही जो भगवान को धारण करे धर्म माने धारणात धर्म जो धारण करे शरीर को धारण करने का आप लोग सामान जानते ही है रोटी दाल चावल तरकारी विटामिन प्रोटीन सब ये शरीर का धर्म है ऐसे ही आत्मा में धारण करने के लिए केवल एक वस्तु है श्री कृष्ण भगवान को धारण करना भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था उद्धव धर्म सत्य देश विद्या तो व तपसान मृत तो मद न सम्यक् प्रपुनाती सत्य और दया से युक्त धर्म भी हो तो भी अंतकरण भी शुद्ध नहीं कर सकता आत्मा का आनंद क्या देगा धर्मो मद भक्तिकृत प्रोक्त ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का सत्ताईसवा श्लोक भगवान कह रहे हैं धर्म का मतलब जो मेरी भक्ति करे वही धर्म है जीव का आप लोगों ने भागवत पढ़ा हो या सुना हो तो एक बार श्री कृष्ण बलराम सखाओ के साथ गोचारण में गए थे बड़ी भूख लगी खाना नहीं था तो सखाओ ने कहा कि कन्हैया अरे कुछ करो भाई बड़ी भूख लगी है तो भगवान ने कहा ऐसा है कि पास में मथुरा के बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया है यज्ञ जाओ उनसे मांगो कि भाई हम लोग भूखे हैं थोड़ा सा भात दे दो गए उनसे प्रार्थना किया तो रो रो रो रो करके आ वेद मंत्र बोल के स्वाहा स्वाहा सखाओं की बात सुने नहीं आप हम वेद के ज्ञाता है यज्ञ कर रहे हैं बीच में आ गए गवार लोग खाना दे दो अरे यज्ञ समाप्त होगा ब्राह्मण लोग खा लेंगे तो उसके बाद गरीबों को चिलया जाएगा आ गए सखा लोग वापस भगवान से कहा महाराज तो अब तो कुछ करो देखो घबराओ नहीं उनकी स्त्रियों के पास जाओ उनसे मांगो तो यज्ञ पत्नियों के पास गए उनसे कहा माताओ हम लोग बहुत भूखे हैं तो कुछ भात दे दो उनने कहा अच्छा, अच्छा तुम लोग चलो मैं लाती हूं अनेक प्रकार के वंज हलवा पूरी सब लेके और हजारों मथुरा बासी यज्ञ पत्निया पहुंच गई श्री कृष्ण के पास वो तो पहले ही से सुनती थी श्री कृष्ण की लीला और माधुर्ज उनका प्रेम था इनका अच्छा मौका है आज घर वालों ने रोका नहीं, नहीं, नहीं हम तो जाएंगे अरे जग पुरुष लोग यज्ञ कर रहे है तुम जा रही हो निकाल बाहर करेंगे घर से हा हम निकल जाएंगे घर से और सब दिया खिलाया तो पूर्ण स्त्रियों ने कहा महाराज हम घर नहीं जा सकते हम आपके पास रहेंगे आपका दर्शन करते रहेंगे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है जाओ वो कोई तुमसे नाराज नहीं होंगे हम साथ में हैं जा समझा बुझा के भेजा उधर भगवान ने उन ब्राह्मण विद्वानों को ज्ञान करा दिया ये तो भगवान थे जिनको हमने नहीं दिया और मेरी स्त्रियां भाग गई तो उन्होंने कहा धिक् जन्म नृद विद्याम धिग व्रतम धिग्बुत धिक कुल धिक क्रियादाक्षम विमुखाजे त्वोक्ष मैं ब्राह्मण कुल में हम लोग पैदा हुए हमारा यज्ञो पबीत हुआ हमने वेदों का अध्ययन किया बड़े बड़े धर्म कर्म यज्ञ किए साधिक कार है क्योंकि इन सब का मूल तो भगवान है धर्म मूलम ही भगवान मूल कोई हमने उड़ा दिया अपमान कर दिया मैंने और ये मेरी स्त्रियां धन्य है ये बेपढ़ी लिखी इनका जनेऊ भी नहीं वेद का अध्ययन भी नहीं नासाम द्विजात संस्कार कुछ नहीं और इन्होंने पहचान लिया वो भगवान हमारे धर्म को अधिकार है तो धर्म से काम कर्म से काम नहीं बनेगा अगर विधिवत होगा तो बहुत से बहुत स्वर्ग मिल जाएगा बस इसीलिए तुलसीदास ने कहा जप तप नियम योग एक एक शब्द पर ध्यान दो जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम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 सब साधन कर यह फल सुंदर श्री कृष्ण भक्ति ही धर्म है धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता सो सब धर्म कर्म जड जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ ओ धर्म कर्म सब धिकार है उसको पद्म पुराण में कहा गया कि मन निमित्तम कृतम पापम मधर्माय चकलपते मेरे निमित्त भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है और मामना दृत्य और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है भेद से लेकर रामायण तक सब धर्म सब ग्रंथ सब सिद्धांत एक मत से कह रहे हैं कि किसी भी कर्म धर्म योग जप तप व्रत से माया निवृत्ति या आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि ये सब माही हैं। भगवान में जिसका संबंध हो बस उसी का नाम धर्म भगवान में अगर वो धर्म जोड़ दो आप ठीक है भगवान के निमित्त धर्म हो जाए अरे सारी गीता क्या है भगवान ने अर्जुन को पाठ पढ़ाया युद्ध कर हाथों व प्राप्त से स्वर्गम जीतवा अगर जीत गया तो पृथ्वी मर गया लड़ाई के मैदान में तो स्वर्ग दोनों हाथ लड्डू अर्जुन ने कहा महाराज सवेरे से आपको कोई मिला नहीं क्या बेवकूफ बनाने को अरे पृथ्वी में तो आनंद है ही नहीं मैं भोगी रहा हूं और स्वर्ग में आप ही कह रहे हैं स्वर्गलोकम विशालम वहां भी सुख नहीं है तो हम जो क्यों करें तो भगवान ने कहा देख तस्मात सर्वेशु काले सुमा मनुष्य युद्ध च मन मुझमें लगा दे और धर्म कर युद्ध कर सर्वधर्मान परित्यज मां एकम शरणम ब्रज मन मुझमे कर दे सब धर्मों को छोड़कर तो धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगेगा और तेरा मन मुझमें है ना इसलिए तुझे मैं गो दूंगा जहां मन होगा वो फल मिलेगा जहां तन होगा वो फल नहीं मिलेगा वो कर्म योग हो जाएगा इसलिए केवल धर्म कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी नंबर दो ज्ञान मार्ग है इस पर कल विचार होगा लाडलीला की